दोस्तों, एक professional investor के लिए सिर्फ अच्छी companies identify करना या उनकी valuation समझना काफी नहीं होता। असल game तब बनता है जब आप अपना portfolio बनाते हो। क्योंकि portfolio ही decide करता है कि आपके returns और risk balance होंगे या आप एक ही गलत bets से game से बाहर होता होगे। चलो देखते हैं, professionals portfolio को कैसे design करते ह Amateurs अकसर दो extremes में चले जाते हैं या तो 20-30 random stocks खरीद लेते हैं बिना समझे या फिर एक ही stock में सारा पैसा डाल देते हैं लेकिन professionals balance ढूंडते हैं उनके पास इतनी diversification होती है कि एक या दो bad bets उन्हें बरबाद ना कर दें और साथ ही इतनी concentration भी होती है कि उनके best मतलब आप एक स्टॉक में कितना पैसा डालते हो। प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स अपने कन्विक्शन और रिस्क के हिसाब से डिसाइड करते हैं। अगर एक आइडिया पर बहुत स्ट्रॉंग बिलीव है, तो उसमें पोजीशन ज्यादा होती है। लेकिन अगर अनसर्टेनटी हाई है, तो पोजीशन छोटी होती है। यानी एक पोर्टफोलियो में सब आइड एक golden rule ये है कि कभी भी इतना risk मतलो कि एक black swan event आपको wipe out करते हैं। इसलिए वो अपनी portfolio allocation ऐसे design करते हैं कि एक या दो गलतियां उनकी overall wealth destroyed ना करें। एक और layer होती है asset allocation, मतलब portfolio सिर्फ stocks तक limited नहीं होता, उसमें bonds, cash, real estate या कभी-कभी alternate assets भी हो सकते हैं। professionals इस allocation को अपने goals और risk tolerance के हिसाब से adjust करते हैं अगर उन्हें stability चाहिए तो bond ज्यादा होते हैं और अगर growth चाहिए तो equities dominate करते हैं और सबसे critical चीज होती है rebalancing और monitoring portfolio एक बार बना कर छोड नहीं दिया जाता market के changes और companies के performance के साथ-साथ positions को adjust करना पड़ता है लेकि वो impulsive changes नहीं करते, सिर्फ अपनी strategy के मताबिक adjust करते हैं। सोचिए, एक cricket team जैसी, आपको सिर्फ batsmen की ज़रूरत नहीं, bowlers और all-rounders भी चाहिए। अगर team balanced है, तो match जीतने के chances ज्यादा होते हैं। portfolio भी एक team है, हर stock और asset अपना role play करता है। असल लेसन ये है कि एक पोर्टफोलियो का मतलब होता है अपने आइडियाज और रिसोर्सेस को इस तरह अरेंज करना कि आपका रिस्क मैनेजेबल हो और आपके बेस्ट आइडियाज शाइन कर सकें। प्रोफेशनल्स गैम्बल नहीं करते, वो एक स्ट्रेटेजी के साथ अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं और उसी के साथ स्टिक करते हैं। और अब � क्योंकि प्रो इन्वेस्टर बनना सिर्फ अच्छी चीजें करने का नाम नहीं, बल्कि बुरी आदतों से बचने का भी गेम है। इसी को हम एक्सप्लोर करेंगे अगले चैप्टर में।